दोस्तों, रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, पावर के बना जिंदगी एक बैटलफील्ड है, जहां आप हमेशा दूसरों के कंट्रोल में रहते हो। इस चैप्टर में वो पहले छह लॉज शेयर करते हैं, जो असल में पावर गेम की बुनियाद हैं। तुम कह सकते हो कि पहला लॉ है, Never outshine the master। मतलब अगर आप अपने बॉस, मेंटर या लीडर से ज� History में Kings अपने talented advisors को सिर्फ इसलिए मार देते थे क्यूंकि वो उनसे ज्यादा चमकने लगे। इसलिए हमेशा अपने master को superior feel करने दो। दूसरा law है, never put too much trust in friends, learn how to use enemies. Friends कभी-कभी emotions की वजह से betray कर देते हैं, लेकिन enemies हमेशा approve करने की कोशिश करते हैं। Power game में दुश्म तीसरा लॉ है conceal your intentions अपने plans हमेशा secret रखो अगर लोग आपके intentions समझ जाते हैं तो वो आपको block कर देते हैं surprise हमेशा power का एक weapon है चौथा लॉ है always say less than necessary ज़्यादा बोलने से आप अपने emotions और plans expose कर देते हो कम बोलने वाले लोग हमेशा mysterious लगते हैं और mystery खुद एक form of power है पांचवा law so much depends on reputation, guard it with your life. Reputation आपका shadow है. एक दफा damage हो जाए तो वापस लाना मुश्किल होता है. Powerful लोग अपनी reputation को shield की तरह protect करते हैं. और छटा law. Court attention at all costs. Power game में invisible रहना मतलब dead रहना. आपको अपने presence को feel कराना होगा. चाहे controversy create करनी पड़े या spectacle. लेकिन दुनिया का ध्यान आपकी तरफ होना चाहिए. दोस्तों, ये छह लॉज हमें एक सिंपल चीज सिखाते हैं। पावर हमेशा दिखावा, कंट्रोल और परसेप्शन का गेम है। आप जितना अपने इमोशंस और इंटेंशंस को कंट्रोल करते हो, उतना ही दूसरों के एक्शंस को कंट्रोल कर पाते हो। और यही हमें ले जाता है अगले क्लस्टर की तरफ, यानी स्ट्रेटजी और डिसेप्शन, यानी क�